हरे कृष्णा सब बोली दोनों हाथ ऊपर कीजिए और बोल किसी लाउडली उपार कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो आप सबका पुनः स्वागत है इस महान कृष्ण कथा यज्ञ में तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान का जो नित्य धाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी वो सदा सर्वदा के लिए है भगवान को प्रिय है और उसके साथ साथ हमने चर्चा शुरू की थी कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस भौतिक जगत में अपना प्राकट्य करते हैं प्रकट होते हैं दारु ब्रह्म या अर्चा विग्रह के रूप में तो उसी चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे आज तो कल हमने सुना था कि किस प्रकार से लक्ष्मी देवी ब्रह्मा को ये बताती हैं कि सत्य युग में एक महान राजा होंगे जो महान भगवत भक्त होंगे जिनका नाम इंद्रदिम्न होगा और लक्ष्मी देवी ने कहा कि है ब्रह्मा तुम ऐसे महान शक्तिशाली राजर्षी इंद्रदिम्नु की सहायता करो और उनके इस प्रकार से सहायता करो ताकि वो भगवान परम भगवान को अवतरित रखने का सामर्थ्य रखेंगे तो ऐसे राजा इंद्र अपने पास भौतिक ऐश्वर्य संपदा होने के बावजूद भी भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत थे और उनका अनुराग भगवान के भक्तों के प्रति था भगवान के भक्त भग, भगवान से तो अनुराग है लेकिन साथ साथ भगवान के जो भक्त हैं वैष्णव गण हैं साधु गण हैं उनके प्रति भी राजा इंद्रदिव का प्रति और सेवा का भावना था तो ऐसे राजा इंद्रदिन्न ने अपने महल में उन साधु महात्माओं को जो अलग अलग स्थानों से तीर्थ यात्रा भ्रमण करके आ, आ, आ, आते थे उनके निवास की व्यवस्था की थी तो फिर हमने सुना की ऐसे जो तीर्थ यात्री थे शाम के समय में आपस में चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए एक तीर्थयात्री ने कहा कि मैं ऐसे स्थान में गया हूँ जहां भगवान साक्षात नील माधव के रूप में विद्यमान है माधव के रूप में प्रकट स्वरूप है तो इस प्रकार से जब राजा इंद्र ने सुना था और दूसरे दिन उस यात्री को ढूंढ रहे थे तो यात्री चला गया था और दूसरे पुराणों में वर्णन आता है कि राजा इंद्रदम्ना अपने दरबार में सभा में बैठे थे कई सारे मंत्रियों के संग में कवियों के संग में संतों के संग में तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भगवान अब कहाँ अवेलेबल है इस समय जहाँ मैं जाकर उनको अपने साक्षात नेत्रों से उनको देख सकता हूँ तो उस समय एक तीर्थ तीर्थयात्री साधु खड़े हुए उन्होंने कहा कि मैंने देखा है उनको ऐसे भगवान विद्यमान है माधव के रूप में और इस प्रकार से उनको बता रहे थे और ये उनसे सुनकर राजा इंद्रद्युमन का जो लालसा है भगवान का दर्शन करने की वो और अधिक बढ़ गई तो फिर राजा इंद्रदमन ने अपनी सभा में अपने पुरोहित और सब मंत्रियों को कहा कि सब लोग सर्च करो ढूंढो उन भगवान को मैं देखना चाहता हूँ उनकी सेवा करना चाहता हूँ उनको अपना प्रिय बनाना चाहता हूँ तो ऐसे राजा इंद्रदिमना के जो अलग अलग सहयोगी थे मंत्री थे वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और जो प्रमुख मंत्री जो पुरोहित हैं उनके जो भाई थे विद्यापति वो भी भगवान अनिल माधव की खोज में निकल पड़ते हैं और ये जो विद्यापति हैं जाते जाते भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे और इसी भावना में मग्न थे कि आ मैं उन परम भगवान को देखने वाला हूँ जल्दी उनको देखने वाला हूँ जिनका दर्शन करने मात्र से या जिनके मुख को देखने मात्र से सारे पापों का क्षय हो जाता है तुरंत ही तो इस प्रकार से विद्यापति अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते करते चले गए हैं दक्षिण सागर के तट पर और वहाँ उन्होंने देखा कि एक शबर बस्ती थी और उस बस्ती में जो लोग हैं शबर जाति के जो लोग हैं वो आपस में चर्चा कर रहे थे भगवान की लीला कथा का वर्णन कर रहे थे और जब रात्र हुई तो विद्या विद्यापति हैं उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें मुझे निवास के लिए स्थान प्रदान कीजिए तो विद्यापति को वहाँ के जो निवासी उन्होंने कहा कि हमारे गांव के जो मुखिया हैं उनका नाम क्या है विश्ववसु विश्ववसु के यहाँ आप जाकर निवास कीजिए वो आपके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं तो ये जो पहुँचे तो विश्ववसु तो घर में नहीं थे लेकिन उनकी जो कन्या है पुत्री हैं ललिता वह घर में थी हाँ उन, उन्होंने उनको रिसीव किया विद्यापति को और थोड़े ही समय में ये जो विश्ववसु हैं वो आकर पहुंचते हैं घर में तो घर का जो पूरा वातावरण है सुगंध से महक उठता है चारों ओर एक विशेष प्रकार की सुगंधे फैलने लगती हैं, और जब इनको विश्ववसु वसु आ, उनका स्वागत करते हैं अतिथि के रूप में विद्यापति का जो ब्राह्मण है अरे शबर जाति के हैं निम्न जाति के हैं उनकी सेवा करते हैं और उनको अपने घर में रहने का स्थान प्रदान करते हैं तो जब उनको ये स्थान प्रदान किया तो उस समय विद्यापति ने कई दिनों तक वहाँ निवास किया और थोड़े ही दिन उस समय में उनकी जो पुत्री थी कन्या थी उनसे विवाह किया ललिता से तो अभी ऑफिशियली उनकी वो पत्नी बन चुकी थी तो लेकिन ये तो एक, एक मिशन एक मिशन को लेकर वो चल रहे थे मिशन क्या था उनका मिशन यह था कि नील नीलमाधव को ढूंढ के निकालना भगवान की, की खोज करना और वास्तव में हमारा जीवन इसी के लिए मिला है हम भी अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रत्न को खो चुके हैं नरत्नदास ठाकुर कहते हैं, गोरा पहो ना बजिया मैनो कि मैंने ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण की सेवा नहीं की है अधने जतने करे धन तयागिरी मैंने जो धन नहीं है उसको धन समझकर पूरा जीवन उसको इकट्ठा करने में बिताया लेकिन जो असली धन है असली धन क्या है शास्त्र कहते धन मोर नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण असली धन है भगवान नित्यानंद प्रभु या राधा कृष्ण के श्री चरण उसको तो मैंने त्याग दिया और भ्रम के कारण जो धन नहीं है उस चीज को धन समझकर अपना मूल्यवान जीवन खो दिया हम गंवा चुका हूं तो ऐसे विद्यापति जब उनके घर में निवास करने लगे तो उन्होंने उनके अपनी पत्नी से पूछा और ललिता आप बताओ तुम्हारे पिताजी रोज शाम शाम को चले जाते दिन में चले जाते हैं कहा जाते हैं वो और जब वो आते हैं तो उनके शरीर से विशेष प्रकार का सुगंध हाँ, निकलने लगता है पूरा है पूरा दिव्य से महक आप मुझे बताओ तो तो ललिता ने तो ने ने उनके उनके फादर पिताजी उनको मना किया था हाँ, क्योंकि रहस्य नहीं बताना है क्योंकि वस्तु को पहले से ही यह ज्ञात था उनके अलावा कोई व्यक्ति नील माधव को देखेगा तो भगवान उसे क्षण अप्रकट होने वाले थे उस स्थान से क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं कालांतर में ऐश्वर्यशाली सेवा स्वीकार करने वाला हूं और इनकी सेवा तो क्या है पत्रम पुष्पम फलम तोयम अभी भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम से रहने वाले नहीं थे नील माधव वो तो चाह रहे थे कि एक ऐसा मेरा भक्त आएगा राजा इंद्र जो मेरे सारे ऐश्वर्यमयी सेवा मुझे प्रदान करेगा तो फिर विश्व कि जो पुत्री है ललिता, विद्यापति ने कहा कि ये उचित नहीं है पत्नी को अपने पति से कुछ छुपा के नहीं रखना चाहिए बोल देना चाहिए तो उन्होंने उन्होंने कहा बोल दिया कि मेरे जो पिताजी हैं इस प्रकार से जाते हैं तो उन्होंने कहा आप अपने पिताजी को तो बोलो कि वो मुझे भी अपने साथ लेके जाए अभी और एक समस्या ललिता के लिए उन्होंने खड़ी कर दी फिर ललिता ने कहा अपने पिता को ललिता ने पिताजी को कहा कि आप मेरे जो पति हैं विद्यापति हाँ, विद्यापति हैं तो विद्यापति है उनको आप लेके जाओ उस नील माधव का दर्शन करने के लिए तो विश्ववस्त गुस्सा हो गए थे क्रोधित हो गए थे लेकिन ललिता रोने लगी शास्त्र कहते हैं के पास एक विशेष है और वो क्या है उन्होंने कहा आप यदि मेरे पति को नहीं लेके जाएंगे अपने साथ रोते हुए ललिता ने कहा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी कई कहने भी ऐसे कहा भरत को राजा नहीं बनाओगे दशरथ रो रही थी गोपग्रह में इस प्रकार से पिता ने समझ लिया और उन्होंने कहा मैं उनको ले जाऊँगा लेकिन एक काली पट्टी बांध के उनको ले जाऊँगा अपने साथ आँखों में तो विश्व वसु ने उनको काली पट्टी बांधी आँखों में और ललिता बहुत चतुर पत्नी थी उन्होंने क्या किया तीन के जो सीड्स हैं बीज हैं हाँ तीन वो उनके जेब में डाल दिए कुर्ते के जेब में और वो जैसे उनको ले जाया गया तो जाते जाते ये जो विद्यापति महाशय हैं जाते जाते विश्वासों के साथ अभी वो पूरे आंखे बंद थी बैलगाड़ी से वो जा रहे थे जंगल में नील नील नीलगिरी पर्वत के ऊपर जहा दो माइल का बड़ा सा वटभ वृक्ष है जिसके नीचे भगवान नील माधव के रूप में विद्यमान थे लक्ष्मी के साथ चतुर्भुज विग्रह तो बच्चों को प्लीज बाहर ले जाइए तो नील माधव के दर्शन की जो लालसा है विद्यापति के अंदर बहुत तीव्र थी और जाते जाते हुए पहुंच गए वहां।, वहां जाकर विश्व वसु ने उनकी आंखों की पट्टी खोली और जैसे उनकी आंखों को खोला तो उसी समय उन्होंने उस दिव्य वातावरण को देखा कि भगवान नील वर्ण के हैं माधव और जिनके साथ और चतुर्भुज विग्रह थे और जिनके साथ लक्ष्मी देवी विराजमान थी तो विश्व वसु ने जैसे देखा विद्यापति ने जैसे देखा वो बहुत अधिक आनंद विभर हो गए भगवान की स्तुतियां करने लगे उनको प्रणाम आदि करने लगे और विश्व ने कहा आप यहाँ ही रुको मैं भगवान की सेवा के लिए थोड़े से फल कुछ जल और कुछ पत्ते आदि इकट्ठा करता हूँ आप यहाँ रुको तो ये जो विद्यापति वह भगवान के सामने खड़ा ही था तो उन्होंने साइड में देखा एक जलाशय है रोहिणी कुंड और उस कुंड के ऊपर एक कौवा उस पेड़ के ऊपर बैठा था वो गलती से गिर गया जैसे गिर गया नीचे और रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श किया उसी क्षण उस कौे ने चतुर्भुज रूप धारण किया और विद्यापति को लगा कि कितना सरल है वैकुंठध धाम जाना पानी का स्पर्श करोरोगे आप चतुर्भुजा तो फिर इन्होंने सोचा कि ये भूल गए मैं कौन से मिशन के लिए आया था क्या मेरा प्रमुख कार्य था तो ये भी चढ़ गए दौड़ते हुए पेड़ के ऊपर कूद लगाने वाले थे नीचे जल में तो आकाशवाणी ने कहा नहीं तुम एक विशेष सेवा के लिए आये हो राजा इंद्रदग्न की तो फिर विद्यापति तुरंत वापस आता है नील माधव को देखने के लिए हाँ और उसी समय विश्ववसु आते हैं अभी विद्यापति ने जैसे भगवान को देखा था उसके थोड़े ही समय में बहुत घनघोर वर्षा तूफान आंधी हाँ ये सब उठने लगता है और फिर भगवान नील माधव विश्ववसु के और विद्यापति के सामने ही प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही अप्रकट हो जाते हैं शिक्षण विश्व बहुत अधिक हाँ, दुख महसूस करते हैं और इनको डांटने लगते लगते लगते हैं हैं हैं पिटाई करने लगते हैं कि तुम ही कारण कारण हो जिनके विश्व वस्तु प्राण नाथ है नील माधव हैं उनको खो चुका हूं तो आरोप विद्यापति को पकड़ के लाते हैं वापस घर में और बहुत दुखी होकर हाँ। देवता कहते हैं कि है विश्व वसु अभी वो समय आ गया है कि भगवान अपने मूल रूप में प्रकट होने वाले हैं और प्रकट होकर महाराज से सेवा स्वीकार करने वाले हैं तो फिर जैसे विद्यापति यहाँ आए वापस विद्यापति जैसे ही विश्व के घर में थे तो उन्होंने कहा विनम्रता के साथ मैं तो एक विशेष सेवा के लिए यहाँ आया था और मैंने नीलमाधव को ढूंढ लिया है मैं अभी राजा इंद्रदम्न के पास जा रहा हूँ और इंद्रदम्न के पास जाकर उनको बुलाऊंगा ताकि वो नील माधव की सेवा कर सके कई अलग पुराणों में वर्णन आता है कि विद्यापति चले गए फिर भी नीलमाधव वहाँ ही थे अब प्रकट नहीं हुए थे तो लेकिन जब विद्यापति अवंतीपुर उज्जैन गए और राजा इंद्र, इंद्र दूत वापस आ गए थे लेकिन एक विद्यापति छह महीने हो गए हैं वापस नहीं तीन महीने में सारे बाकी सारे जो दूत है वो वापस आए विद्यापति वापस गए राजा के पास उन्होंने तो बहुत बड़ा गार्डन और कई सारे जो महाप्रसाद है अलग अलग व्यंजन लेके गए थे और राजा इंद्रद्ना ने जैसे उनको देखा दौड़ते हुए राजा इंद्रद्ना महल से बाहर आए विद्यापति का आलिंगन किया विद्यापति ने कहा यही वो माला है जिनको साक्षात नील माधव ने धारण किया था और यही नाना प्रकार के व्यंजन हैं प्रसाद हैं जो देवता गण हर रोज नील माधव की सेवा के लिए स्वर्ग से लेकर आते हैं उन्ही व्यंजनों को उन्ही प्रसाद को मैं आपके लिए लाया हूँ तो अश्रु बात करते हुए राजा भाव हो जाते हैं और उन मस्तों को स्वीकारते हैं हैं और तुरंत देते हैं कि कल ही हम निकल पड़ेंगे का दर्शन करने के लिए केवल राजा ही नहीं निकला बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी उनकी पत्नी ही नहीं सारे मंत्री सारा राज्य खाली हो गया हर कोई राजा इंद्रदिमुना के पीछे निकल रहा था नीलमाधव की सेवा के लिए तो फिर जब सुबह का समय हुआ तो सारे ये जो पूरी प्रजा और राजा इंद्रजुमन हाथी रथ आदि को लेकर सारे धन सामग्री को लेकर निकल पड़े उसी समय नारद मुनि आके पहुंचते हैं और नारद मुनि का स्वागत करते हैं चरण प्रक्षालन करते हैं नारद मुनि से बहुत भक्ति की शिक्षा को ग्रहण करते हैं अलग अलग भक्ति के जो लक्षण है उनको समझते हैं और फिर राजा इंद्रदम्ना नारद मुनि के नारद मुनि को अपने साथ लेते हुए पूरी प्रजा गुंडीचा महारानी को साथ लेते हुए विद्यापति को लेते हुए उड़ीसा पहुंचते हैं जैसे वो ओडिशा पहुंचे महानदी के किनारे तो ओडिशा के राजा उनके पास आते हैं एक दुखद घटना को लेकर क्या वो दुखद घटना थी राजा इंद्रदमनि के पास आकर वो कहते हैं कि अभी बहुत ही घनभुर तूफान आदि हुआ था और उससे हमें पता चला है कि भगवान नीलमाधव यहाँ प्रकट नहीं हैं नीलमाधव अब प्रकट हुए हैं तो वो ये सुनकर ही राजा इंद्रदम्ना मूर्चित हो जाते हैं फिर नारद जी उनको किस, किसी किसी प्रकार से उठाते हैं और फिर राजा इंद्रदम्ना फिर भगवान उनको स्वप्न आदेश देकर कहते हैं कि आप क्या करो ब्रह्मा जी की सहायता लेकर आप मेरे नील पर्वत या नीलाचल में प्रवेश करो वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा तो राजा फिर आगे उस नीलाचल धाम में प्रवेश करने लगते हैं जैसे उन्होंने प्रवेश किया और भगवान ने कहा था कि आप क्या करो एक हजार अश्वमेध यज्ञ करो जो आज आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो राजा इंद्रद्ना जहाँ मंदिर हैं, उस में में उन्होंने बनाए थी। में जहां उन्होंने ये सारे 1000 किए थे और उन में इंद्र चंद्र वरुण सारे देवतागण अलग अलग प्रकार की सेवाओं को करने के लिए वहा उतर गए थे राजा ने की सहायता हेतु और भगवान जगन्नाथ तो प्रकट नहीं हुए है उस यज्ञ के बाद लेकिन अब जगन्नाथपुरी जाते हो तो उनका दिव्य दर्शन कर सकते हो तो ऐसे नरसिम्हा प्रकट हुए हाँ। क्योंकि वो रक्षा प्रदान करते हैं अपने भगवत भक्तों को फिर उनकी पूजा अर्चना की और फिर भगवान ने कहा कि आप मेरे लिए मंदिर बनाओ और जी की सहायता लो और जिसके द्वारा तुम क्या करो? मैं प्रकट हो फिर मेरा स्थापना करो और सेवा पूजा तुम शुरू कर सकते हो तो जब राजा इंद्र ने मंदिर बनवाया बहुत ही विशाल मंदिर बनाया गया और फिर उन्होंने विग्रह की स्थापना करने हैं तो या अगला जो कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू करने के लिए ब्रह्मा के पास गए नारद के साथ केवल इन्विटेशन देने के लिए गए थे और वहां गए कुछ क्षण मिले ब्रह्मा जी को और कहा कि आप हमारे साथ चलिए चलकर क्या करना है वहां भगवान की स्थापना करनी है अर्चा विग्रहों की तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम जिसकी बात कर रहे हो तो जो कई पीढ़ियां चली गई जो तुमने मंदिर बनाया था वो भी बालू के नीचे चला गया तुम सर तुम्हारा कोई वंश आदि नहीं बचा है तो एक दिन उसके बाद ओडिसा के जो राजा थे गल माधव वो अपने घोड़े पर बैठते हुए दौड़ते हुए जा रहे थे घोड़े को फास्ट चलाते हुए तो जाते जाते उनके घोड़े का पांव किसी चीज में अटक जाता घोड़ा गिर जाता है तो वो देखता है कि वो चीज क्या है उस मंदिर का कलश था इतना इतना अधिक समंदर के के के रेत कारण विशाल विशाल मंदिर सबसे विशाल मंदिर सबसे राजा ने भगवान के लिए बनाया था विग्रस्तापित होने से पहले अभी वो ब्रह्मा को लाने गए थे कई पीढ़िया कई आ, साल बीत गए थे हजारों साल तो फिर वो गलमाधव ने उस राजा गलमाधव ने उस मंदिर को निकाला बाहर बालू से और वहां वो विग्रहों की स्थापना करने लगे और उन्होंने कहा ये तो मंदिर मेरा इस मंदिर पर अधिकार है ये मेरे स्वामित्व में है तो फिर राजा इंद्रदुग्न वापस आए लेकिन भाग्यवश कुछ लोग जीवित थे विद्यापति जीवित था विश्व ललिता थी और कौन थे और उनकी पत्नी गुंडी चांद तो फिर इन्होंने कहा इंद्रदुग्न मेरा मंदिर है तो उस समय एक काक भूषणी एक विशेष कावा है बहुत लंबी आयु है उनकी उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ ये जो मंदिर है राजा इंद्र दिवन का है और फिर वो जो राजा थे प्रेजेंट राजा उन्होंने राजा इंद्रदिम्न को ये चीजें प्रदान की वो मंदिर दे दिया और फिर भगवान की कृपा से वो सोचने लगे कि मुझे भगवान के विग्रहों की स्थापना करनी है तो बहुत दुखी थे वो कि किस प्रकार के विग्रह होंगे कौन से विग्रहवास या, या, तो कर रहे थे उसी समय भगवान स्वप्न में आते है और कहते हैं कि हे राजा इंद्र दिवन में जल्द ही प्रकट होने वाला हूँ लेकिन कैसे एक दारू ब्रह्म के रूप में दारू का मतलब है लकड़ उड़ तो उन्होंने कहा कि जो चक्र तीर्थ है समंदर के किनारे वहां भगवान ने उनको स्वप्न में कहा कि मैं बहुत बड़े के रूप में बड़ा सा जो लॉक है का लॉक बड़ा सा उसके रूप में आऊंगा और उस उस लकड़ी के ऊपर शंकर चक्र गदा पद्म के निशान होंगे और तुम क्या करो उसको ले लो और उसके द्वारा मेरे को कार्य करो, करो। बनाओ और उनकी स्थापना करो। तो तो जब समंदर में में ये बहुत बड़ा तैरते हुए एक किनारे आया, जहां उन्होंने आदि किए थे, तो वहां से वो उठाने का प्रयास किया उन्होंने हाथियों को लगाया अपने सैनिकों को लगाया लेकिन फिर भी वो लक्कड़ वहां से हिल नहीं रहा था भगवान ने कहा असंभव है इसको तो केवल मेरे दो भक्त लेके जा सकते हैं एक है विश्व जिनका नाम क्या है और दूसरे हैं ये जो जो ललिता के ब्राह्मण पति हैं तो इन दोनों को राजा बुलाता है अर्जुन के द्वारा राजा के जो महल का एक कमरा है उसमें उस बड़े से लकड़ और लकड़ी को ले जाते हैं और वहां रखते हैं तो अलग अलग जो कार मेंटर्स हैं, लोग हैं शिल्पी हैं उनको वो लगाते हैं सेवाओं में तो कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं था उससे विग्रह बनाने में शास्त्र कहते हैं कि अलग अलग शिल्पियों ने प्रयास किया उससे विग्रह बनाने का लेकिन उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे बस उनके जो हथियार थे वो टूटने लगते थे फाइनली एक बुरा सा एक शिल्पी आया महाराना जिसको कहा गया है तो वो आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे ये सेवा प्रदान करो मैं भगवान के विग्रह को बनाऊंगा लेकिन आप क्या करो मुझे पंद्रह दिन के लिए उस रूम में बंद रखो ना खोलना है आ, उस रूम को तो खोलना नहीं है मैं अंदर अपना सेवा अपना कार्य करता हूँ तो उस समय राजा एग्री हुआ और इंद्र ने कहा कि आप ये सेवा कंटिन्यू कर सकते हो तो वो जो शिल्पी है उन्होंने अपनी सेवा शुरू की पाँच दिन हो गए आठ दिन हो गए अंदर से शिजल का आवाज आ रहा था खट खट खट खट तो सब लोग सुनते थे हाँ सबके जो उत्साह है, वो बढ़ गया था कि हाँ अभी जल्दी हमें भगवान के विशेष विद्रोहों का दर्शन होने वाला है तो फिर जब दस दिन हुए या आठ दिन हुए उस समय आवाज आना बंद हो गई तो राजा की जो पत्नी है उन्होंने को कहा कि वो तो बोड़ा सा शिल्पी था इतने दिन के लिए हमने अंदर बंद करके रखा है ना खाना है ना पीना है ना सोना है वो जरूर उसने शरीर त्यागा होगा मर गया होगा दरवाजा खोली है क्या करिए दरवाजा खोलिए लेकिन इंद्र दिवनो कह रहे थे नहीं, नहीं करेंगे लेकिन फिर आ, राजा इंद्रदम्ना अपने पत्नी के आदेशानुसार उस दरवाजे को खोलते हैं उस रूम का और देखते क्या है? कि अंदर वो तीन तीन विग्रहों को देखते हैं हैं और जो विग्रह वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बने हुए नहीं थे आधे आधे थे तो राजा इंद्र को लगा कि मैंने घनघोर घोर महान अपराध किया है महान पाप किया है कि भगवान के विग्रह पूर्ण होने से पहले ही उस जो शिल्पी है उसके आदेशों का मैंने पालन नहीं किया और इस दरवाजे को खोला तो भगवान के विग्रह पूर्ण नहीं है। हुए हैं वो अपने आप को बहुत घृणित मान रहे थे और फिर दुखी हो गए रोने लगे चिंता से व्याकुल होने लगे तो उसी समय नारद आए और कैसे विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव जिनके ना ना ना ना हाथ हैं हैं हैं कान ठीक ठीक से से नाक है, है कि नहीं नहीं कुछ भी से नहीं था तो फिर इन्होंने लगा बहुत अपने आप को उन्होंने जल पान करना आना आदि सब त्याग दिया उन्होंने कहा मैं महान अपराधी व्यक्ति हो मुझे तो अपने शरीर को त्याग देना चाहिए तो नारद मुनि आए और नारद ने कहा कि नहीं नहीं यही वो है। यही है वो वो परम भगवान जगन्नाथ देव अपनी, जो और अपनी जो बड़े भाई हैं बलराम के साथ इसी रूप को मैंने देखा है किसने कहा नारद ने और वास्तव में नारद के अलावा इस रूप को इस जगत में किसी और ने देखा नहीं था और जब नारद ने देखा था तो नारद कूद कूद कर हाथ ऊपर कर करके बोल रहे थे मैंने देखा मैंने देखा तो भगवान कृष्ण कहते हाँ समझ गया तुम अकेले नहीं देखा है द्वारका में तो इंद्रजु ने, ने कहा कि बताओ बताओ आपने कहा देखा कैसे वो प्रकट हुए कैसे ऐसा रूप कैसे बना उनका जिनके ना हाथ है ना पाँव है ना नाक है ना कान है तो नारद ने कहा आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ तो इंद्रद्न महाराज को यह सुनाने लगते हैं और जब भगवान भगवान इस रूप में प्रकट हो गए थे वहां, तो को राजा इंद्रद्न प्रार्थना करते हैं हे जगन्नाथ हे बलदेव देव हे सुभद्रा महाराणी तो जब भगवान ने देखा कि राजा इंद्रदुग्न का मुझसे बहुत अधिक प्रीति है प्रेम है जगन्नाथ जी ने देखा तो इन्होंने कहा कि हे राजा तुम मुझसे मांगो क्या चाहते हो क्या क्या वर मैं वर मैं देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हूं कुछ मांगो मुझसे तो राजा राजा ने ने क्या मांगा होगा तीन चीजें मांगी भगवान से कहा हे हे कृष्ण हे जगन्नाथ देव आप देना चाहते हो और आप बहुत फोर्स कर रहे हो तो मुझे तीन चीजें प्रदान करो तो वो तीन चीजें क्या है तो उन्होंने सबसे पहले मांगा कि मुझे कभी भी संतान नहीं चाहिए मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होनी चाहिए ऐसा कोई मांग सकता है हाँ। क्योंकि विवाह करने का उद्देश्य क्या है संतान प्राप्ति अपने वंश को आगे बढ़ाना पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या मीन्स पत्नी केवल किसके लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए और फिर इन्होंने ये मांगा तो भगवान ने कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आपका ऐश्वर्य है इतना बड़ा आपका मंदिर है या इतनी बड़ी सेवा है यदि मेरे पुत्र आदि होंगे तो वो क्या करेंगे इसको अपनी संपत्ति मानेंगे और इसका दुरुपयोग करेंगे उस ऐश्वर्य आदि का भोग करेंगे और आपकी सेवा सुव्यवस्थित रूप से नहीं होगी इसलिए मुझे कोई संतान नहीं चाहिए ना पुत्र चाहिए और दूसरी चीज ने कहा कि हे जगन्नाथ देव आपसे मैं यही वर की अपेक्षा करता हूं कि आप सदा सर्वदा आपना जो दर्शन है वह हमेशा के लिए खुला रखिए आपका जो मंदिर है वह हमेशा के लिए खुला रहना चाहिए मैं भी दो तीन घंटे के लिए बंद हो तो इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाते हैं राजा इंद्र धुमन के इस वचन के लिए भगवान का मंदिर आज भी भगवान रात को एक बजे दो बजे सोते हैं दो बजे तीन बजे सुबह उठ जाते हैं साढ़े पांच छह के बीच में फिर से दर्शन देने के लिए बैठे हैं तो अपने भक्त के लिए भगवान जगन्नाथ इस प्रकार की कृपा सारे जीवों के प्रति देते हैं क्योंकि दर्शन देने मात्र से ही जगन्नाथ सारे जीवों को इस भौतिक बंधन से मुक्त करते हैं तो तीसरी चीज उन्होंने मांगी उन्होंने कहा कि हे भगवान आप मुझे ये वर्त दो आपकी जो उंगलियां हैं, वो कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए सदैव वो गीली रहनी चाहिए। आपको उंगलियां नजर आ रही है जगन्नाथ की नहीं आ रही है, है कि नहीं लेकिन राजा इंद्र को आ रहे थे हाँ ज्ञान चक्षुषा हाँ जो भगवान के वक्ता है भगवान को अपने हृदय में सदैव देखते हैं उनका करते हैं मूल रूप में सुंदरा तो जब राजा ने, ये, ये चीज मांगे कि आपकी उंगलियां कभी सूखनी नहीं चाहिए मतलब कुछ ना कुछ आपको ग्रहण करते रहना चाहिए क्योंकि आप ग्रहण करेंगे तभी तो आपके भक्त ग्रहण कर पाएंगे नहीं तो बेचार्य उपवास करके आ, भक्ति को भी भूल जाएंगे तो इसलिए भगवान जो जगन्नाथ है वो बहुत दयालु है अलग अलग जो धाम है वहां अलग अलग भगवत अवतारों की भगवत या भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं तब आप उस धाम के जो धामी है भगवान है उनकी कृपा को अनुकूल करते हो तो जगन्नाथपुरी में भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो बहुत सरल है क्या करना प्रसाद ग्रहण करना बस जाए जगन्नाथ पुरे और अधिक से अधिक प्रसाद ग्रहण ग्रहण करे कहा तक कंठ भरने तक इसलिए शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ भात सारा जग सारे हाथ जगन्नाथ का जो भात है इतना पावरफुल है कि सारे जग अपना हाथ लेकर ऐसा घूमते रहते हैं तो भगवान जगन्नाथ अपने प्रसाद के रूप में सारे जीवों पर कृपा करता है। हैं किसी को जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त करना है उस व्यक्ति को जगन्नाथपुरी जाकर उनके महाप्रसाद का सेवन करना चाहिए क्योंकि उनका महाप्रसाद इतना शक्तिशाली है शास्त्र कहते हैं प्राप्ति मात्रे मात्रा भोक्तव्य जैसे प्राप्त हो जाए इंतजार नहीं करना चाहिए तीन चीजों को शास्त्र कहते डिले नहीं करना चाहिए रोक के नहीं रखना चाहिए रोक के नहीं रखना चाहिए इंतजार नहीं करवाना चाहिए ये क्या है गुरु दूसरे कौन है वैष्णव तीसरे कौन है प्रशांत तीन चीजों को डिले नहीं करवाओ तुरंत उनकी सेवा में लग जाओ सेवन वैष्णव का गुरु का और तो कृष्ण प्रशांत का तो फिर बाकी धामों में यदि आप रामेश्वर जाते हो तो वहां भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो वहां जाकर केवल क्या करना चाहिए स्नान क्योंकि भगवान चार धामों में चार प्रकार के कार्य करते हैं भगवान बद्रीनाथ में सोते हैं और स्नान करते हैं भगवान रामेश्वरम में और अपने आप को ड्रेस ड्रेसिंग करते हैं सजाते हैं वेशभूषा को धारण करते हैं राज वस्त्र को पहनते हैं द्वारका में इसलिए द्वारका देश कहते ना राज्य हैं, और भगवान भोग ग्रहण करते हैं। तो वो कौन सा स्थान है? राजनाथपुरी जगन्नाथपुरी धाम के तो जगन्नाथपुरी में राजा के आदेशों का पालन करने के लिए कृष्ण आठ बार छप्पन प्रकार के व्यंजन को ग्रहण करते हैं आ, हम तो कोई फेस्टिवल होता है तो बेचारे भगवान सकोरे में है हैं, हैं, है कि नहीं? नहीं, भगवान आप संतुष्ट हो सकोरे पूरे बड़े-बड़े के ऊपर जो मटके रखे वो सीधा भगवान के सामने रखे जाते हैं तो वहां सात सौ से अधिक चूल्हे हैं, 5000 लोग सेवा में लगे हुए हैं भगवान जगन्नाथ के अनलिमिटेड मात्रा में वहा भगवान जगन्नाथ भोजन भोग को स्वीकार करते हैं क्योंकि वो असली क्या है भोकता है ज्ञात राम में आराम तो आसली राम जगन्नाथ तो इस सिद्धांत को हम समझते हैं तो वास्तव में शांति का अनुभव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं तो राजा इंद्र जुम्ना ने हाँ जैसे ही ये चीज कही भगवान ने कहा जो विद्यापति विद्यापति की पत्नी ललिता से जो वंशज आगे बढ़ेंगे वो मेरी वार्षिक पूजा आदि की सेवा करेंगे और जो विश्व वस्तु हैं हाँ उनके जो वंशज हैं वो क्या करेंगे मेरे लिए कुकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिंग करेंगे तो इस प्रकार से भगवान हाँ जगन्नाथ प्रकट होते हैं और इनको तो पता नहीं था इंद्रदिवन को कि इनका प्राकट्य पहली बार कहा एग्जैक्टली जगन्नाथ कृष्ण बलराम सुबद्रा है या नहीं है ये, ये वास्तव में भगवान कृष्ण है जो द्वारकाधीश है द्वारका के निवासी है तो भगवान कृष्ण इस जगत में प्रकट हो जाते हैं हाँ वृंदावन में या मथुरा में और वो क्या करते हैं आपने नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं ब्रज में और जो पांच प्रकार के भाव हैं, के और इन भाव इस इन रसों से आपने भक्तों के प्रति आदान प्रदान करते हैं तो जो परम भगवान कृष्ण है वो वास्तव में गोकुल में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था कहा के के गर्भ गर्भ से से तो तो ऐसे भगवान भगवान गोकुल में में में प्रकट प्रकट होते हैं हैं और बल्कि मथुरा रूप हुए थे शास्त्र वर्णन करते मूल जो प्रश्न है क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन को कभी त्यागते नहीं हैं वृंदावन परित्यज पादम एकम न गची वृंदावन को त्याग कर एक भी, एक पग भी, भी भी पग बाहर बाहर नहीं जाते है से। बाहर जाते कृष्ण से। तो अपने वासुदेव के रूप में विस्तार करके वो ब्रज से बाहर निकल पड़ते हैं द्वारकाधीश के रूप में या फिर मथुरा के जो राजा हैं उनके रूप में अपना कार्य करते हैं तो ऐसे भगवान वृंदावन में निवास कर रहे थे तो वृंदावन में यशोदा माता के साथ अपने वात्सल्य भाव का आदान प्रदान कर रहे थे अलग अलग आशुर को मार रहे थे गोचारण की लीला कर रहे थे और जब और गोपियों के संग में रास आदि क्रीड़ाओं में भाग ले रहे थे बंशी भट घाट आदि में तो ऐसे कृष्णा जब 11 साल के हुए तो उस समय अक्रूर हा? मथुरा से आते हैं अक्र जब मथुरा से आए भगवान को ले जाने के लिए तो अक्रो ने कहा कि हे कृष्णा आपके जो माता पिता हैं वसुदेव देव की उनको कंस मारने वाला है आप जल्दी चलिए भगवान ने कहा मेरे माता पिता वो नहीं हैं मेरे माता पिता कौन हैं नंद महाराज और यशोदा माता हैं वही मेरे असली माता पिता हैं और उन्होंने कहा कि वो मेरे माता पिता हैं लेकिन नंद यशोदा देवकी और जो वसुदेव हैं वो उनके मित्र हैं नंदा और यशोदा के इसलिए मैं क्या करूँगा उनको बचाने हेतु तो, मैं मथुरा जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण का इतना अधिक आपने जो भक्त हैं ब्रजवासी गण हैं उनसे बहुत अधिक प्रिति का का का संबंध था, बहुत घनिष्ठ भगवान उनसे प्रेम करते थे। तो एक बार नारद नारद ऐसे घूमते-घूमते आए, क्योंकि नारद का काम कुछ कुछ दिखाना है ना नारद कुछ छोटे मोटे काम नहीं करते वो ऐसा काम करते हैं कि जो सबको अचंभित करने वाला है भगवान को भी और उनके भक्तों को भी तो ऐसे नारद जब का पहुंचे तो उन्होंने देखा रुक्मिनी के महल में तो वहां बहुत सारी रानिया एकत्रित हो गई थी सोलह हजार अब सोचो एक ही जगह में एक ही पैलेस है, एक ही महल में इतनी रानियां एकत्रित हो जाती है तो अब सोचो कृष्ण ने एक एक रानी के लिए कितना बड़ा महल बनाया होगा तो ये रानिया आज विशेष रूप से एकत्रित हुई थी उनका प्रयोजन क्या था एक ही प्रयोजन था और उनकी चर्चा का विषय कौन थे कृष्ण थे सारे रानियों का और उनमें जो प्रमुख है आठ रानियां और उनमें से भी सत्यभामा और रुक्मिणी प्रमुख हैं। तो ऐसे सत्यभामा और रुक्मिणी जब वह एकत्रित हुई थी सारी रानियों के संग में तो नारद वहां गए उन सबने नारद को आसन दिया लेकिन नारद आसन नहीं ले रहे थे नारद उन रानियों का गुणगान कर रहे थे कि आप कितने भाग्यशाली हो कि कृष्ण की आप सेवा में लगी हो और आप कृष्ण के सारे सेवकों में कृष्ण सेवक हो और पूरा जो जगत है आपको प्रणाम करता है और का मैं भी अपना हाँ, जो प्रणाम है वो आपको अल्पित करना चाहता हूं तो नारद जान के ये दिखाना चाहते थे और एक चीज को रिवील करना चाहते थे कि वास्तव में ये जगत में टॉप मोस्ट कृष्ण भक्त कोई है या से उन्होंने उनका बहुत प्रशंसा किया तो उस समय रुक्मिणी और जो सत्य भाव है वो बहुत दुखी हो जाते हैं बच्चों को शरण ले जाए इसलिए तो जो रुक्मिनी है और सत्यभामा जब नारद की इस वार्ता को प्रशंसा को सुनते हैं तो बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हम हमने जब से शादी किया है भगवान के साथ जब से हम विवाह बंधन में बंध चुके हैं तब से हमने कभी भी उनको सुखी नहीं देखा है तब से क्या देखा है वो हमेशा दुखी हैं तो है इन्हों ने कहा कि हम तो सारी सोलह हजार एक सौ रानिया उनकी सेवा में लगी हुई हैं लक्ष्मी सहस्र श्रम से मानम गोविंद उन्होंने कहा कि हम सारी रानिया अकेले कृष्ण की सेवा में लगी हैं लेकिन फिर भी वो कभी सुखी नहीं है कभी संतुष्ट नहीं है हमेशा वो दुखी है हमें इतनी योग्यता है हम इतनी क्वालिफाइड है अच्छी खास पढ़ी लिखी है हमें अलग अलग कलाएं हैं हम हाँ इतनी न सुशिक्षित हैं शहर में रहने वाली हैं, है, है कि हाँ हमारे पास सौंदर्य है तो लेकिन फिर भी वो हमसे संतुष्ट नहीं हैं। क्या क्या रीजन है क्या कारण है रुक्मिनी ने कहा कि मैं रोज इस चीज को देखती हूँ और ऐसे नहीं कि कभी कभी हर रोज मैं एक चीज को देखती हूँ कि कृष्णा मेरे महल में रात को सोते हैं तो स्वप्न में रोने लगते हैं कभी कभी मेरे क्या इसको छोटी छोटी भी होती है वेनी ना पता नहीं क्या नाम है हिंदी में तो रुक्मी कहती है कि मेरे बालों को पकड़ के भगवान रोते हैं और चिल्लाते हैं ओ राधा हे राधा रानी हे ललिता हे विशाखा तुम कहा हो अगर रुक्मिणी के बाल खींचते हुए पकड़कर भगवान निद्रा में चिल्ला रहे हैं रो रहे हैं कभी कहते हैं, ओ यशोदा माता, आप हो? मुझे तो बहुत भूख लगी है मुझे बटर मक्खन चाहिए दूध चाहिए, चाहिए, दही और मैं आपके गोद में बैठना चाहता हूँ आपका स्तन पान करना चाहता हूँ आप कहा हो कभी कभी वो चिल्लाते हैं, सुबल हे है मधुमंगल हे कोकिल हे दाम हे श्री आप कहा हो मुझे पता है कि गव्य काफी देर से इंतजार कर रहे हैं हमें आपके साथ जाना चाहता हूं टाइम हो गया है गोचारन को जाने के लिए गोचारन जाने के लिए इस प्रकार से भगवान द्वारका में होकर इतने सारे रानियों के बीच में होकर उनसे इतनी सेवाओं को स्वीकार करने के बावजूद भी वो सुखी या संतुष्ट नहीं थे तो ये जो क्वेश्चन मार्क इनके लिए बना हुआ था सारे रानियों के लिए और वो कभी कभी चिल्लाते थे अपनी गायों का नाम लेते थे शामली धवली कालेंदी हाँ तो इस प्रकार से कहा करते थे कि हैं आप कहा हो? तो ने कहा हर रोज में देखती हूँ पूर्ण रात भगवान रोते हैं और उनके आंसू से सारा जो पिलो है बेड़ है वो पूर्ण रूप से गीला हो जाता है तो हम बहुत अधिक दुखी है तो इससे हमें पता चलता है कि हम कृष्ण के प्रिया नहीं हैं और हम उनको संतुष्ट करने में, सुखी करने में में सुखी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है अभी अभी रिसेंटली कल ही ये बात हुई है सत्य ने कहा कि सखी कल रात को मैंने देखा कि मेरे भी हा? बालों को पकड़ कृष्ण इसी प्रकार से चिल्ला रहे थे राधा हे ललिता है विशाखा हे यशोदा नंद महाराज हाँ, और ये बोलते बोलते भगवान हो जाते हैं तो क्या इसके पीछे क्या है? क्या है इतिहास है हम जानना चाहती हैं तो ये जो चर्चा है ये कहाँ हो रही थी रुक्मिनी के महल में हाँ बेट द्वारका में दो द्वारका है ना तीन द्वारका है बेट द्वारका है और एक गोमती द्वारका है एक मूल द्वारका है तो भगवान हाँ, तो अपना ऑफिशियल एक्टिविटीज करने के लिए गोमती के किनारे जो द्वारका सभा, सभा जो देवताओं ने उनको प्रदान किया था, तो वो ऐसा सुधर्मा सभा भवन था कि वहां ऑडिटोरियम कह सकते हैं वो सारे सुविधाओं से पूर्ण था और जो मन की इच्छा करोगे उसके अनुसार वातावरण उस सभावन में प्रकट हो जाता था चाहे सौ लोग बैठे तो वो छोटा हो जाता था और जितने मर्जी बैठे हजार दस हजार उतना करता था वो अपने आप को इतना पावरफुल था तो एक डिस्कशन भगवान ऑफिस जाने के बाद हो रहा था किनके घर में किनके घर में रुक्मिनी के महल में तो भगवान वहां सभाग्रह में उग्रसेन बलराम उद्धव आदि के साथ विचार कर रहे थे अपने राज्य के बारे में और उसी समय भगवान थोड़े से उदास उदासी महसूस करने लगे क्यों क्यों भगवान उदास हो गए वहां इतना अच्छा वातावरण होने के बावजूद भी क्योंकि नारद ने एक बार भगवान को पूछा तो भगवान मैं बहुत अधिक भ्रमण करता हूं इधर उधर जाते रहता हूं बहुत लोग आपके बारे में पूछते रहते मुझे और आपका एड्रेस भी पूछते हैं क्योंकि वो बहुत कुरियस भेजना चाहते आपको है कि नहीं आपने तो बोल दिया है पुष्पम तोयम तो देना चाहते हैं कोई ना कोई ना तो आप कुछ आपको ऑफर करना भगवानी का मेरा एक ही एड्रेस है नाम तिष्टा में वही कुंठे योगी नाम हृदय वहा गायन थी मत भक्त तत्रा में नारद हे नारद, है नारद। है जो योगी गान मुझे अपने हृदय में ध्यान करते हैं उसमें बंद कराना चाहते हैं उस स्थान में, में कभी नहीं रहता ना हम में वही नहीं रहता ना योगियों के हृदय में रहता हूँ लेकिन एक स्थान में मैं जरूर रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरे नाम रूप गुण लीला धाम आदि का वर्णन करते हैं चर्चा करते हैं उस स्थान में, में निवास करता हूँ तो भगवान क्योंकि अभी कृष्ण कथा शुरू होने वाले थी कहा में के महल में और वहां भगवान की ही चर्चा हो रही थी तो भगवान हो गए भगवान को लगा कब मैं जाऊंगा क्या सुनने के लिए? आपने बारे में सुनने के के लिए लिए बारे में अच्छा नहीं लगता भगवान भी तो पर्सन है हम सबको तो कान हमारे खड़े हो जाते हैं दो किलोमीटर दूर कोई हमारा नाम लेता है कोई हमारा गुणगान करता है भगवान का जैसे चर्चा शुरू होता है भगवान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं हाँ, उन्होंने तो बोल दिया अर्जुन को आर्जन चंचल ही बात कर रहे हो प्रैक्टिकल नहीं है तो भगवान बोल रहे अभ्यास तो कृष्ण का मन भी बहुत चंचल है खुद ही बोल रहे हैं अर्जुन अर्जुन को अर्जुन का ही चंचल नहीं है कृष्ण का भी चंचल है क्योंकि जहां कृष्ण कथा होती है कृष्ण अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते वहां दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ऐसे भगवान इस चीज को आ, सुना क्योंकि भगवान बहुत अटेंटिव है में हा? दूर से भी वो ध्या, ध्यान पूर्वक सुनते हैं एक बार भगवान बहुत छोटे से बालक थे उस लीला से आप होंगे यशोदा माता उनको सुला रहे थे और उस समय भगवान आजकल तो बच्चों को सुला माता है है कि नहीं बहुत देखने को मिलता वो बच्चा टीवी के सामने बैठे-बैठे सो जाता है आजकल तो रहा ही नहीं लविंग रेसिप्रोकेशन प्रेम का आदान प्रदान माता और बच्चे का जो संबंध है पिता माता पिता का बच्चों के साथ अभी तो टीवी उनके लिए तुम्हें तो <laughs> सब कुछ वही है वन आई गुरु सब कुछ वही है टीवी बॉक्स दे दिया आपने सारे जिम्मेदारियों से खत्म हमारे वक्त कहते हैं जो स्त्रिया हैं आजकल की वो कुकिंग करने के लिए चली जाती है तो बच्चे के हाथ में वो रिमोट पकड़ा के बिठा देती है पूतना के सामने <laughs> टेलीविजन क्या है पूतना है सुंदर रूप है लेकिन वो बहुत भयावह है हाँ बच्चे को चूस चूस चूस लेती है उसके संस्कार उसके सब कुछ खत्म कर डाल देती हैं हाँ। तो ऐसे सिचुएशन है तो माधन भगवान को सुला रहे थे, सुला थे, सुला थे सुलाएंगे तो थोड़ी फिल्मी गाने वो गा रहे थे, भगवान को कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा हे कृष्णा, एक राजा थे जिनका नाम दशरथ था राम कथा सुना रही है भगवान को वो दशरथ उनके चार पुत्र थे भगवान राम उनमें से प्रमुख थे और इसी कारणवश उन राम को अपनी भारिया सीता के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास जाना पड़ा और जब वो वनवास गए तो वहां सीता का हरण हो जाता है अपहरण तो भगवान जब सो रहे थे लेटे हुए थे मदरेश्वर दावन को थप थपकी सुना रही थी कम्बल उन्होंने उड़ा होगा ठंड के दिन होंगे तो भगवान ऐसे बीच में कह रहे हाँ हाँ ठीक है सुन रहा बोलो आगे आगे बड़ो, आगे कहो तो फिर भगवान ऐसे सुनते जा रहे थे जब मदर यशोदा ने ये शब्द बोले कि सीता देवी का अपहरण हो गया रावण के द्वारा वनवास के समय में जंगल में तो भगवान जो लेटे हुए थे पूरा खड़े हो जाते हैं तुरंत भगवान ओढ़ रहे हैं और अभी तुरंत खड़े हो गए क्या धनुष्य चाहिए इसको कहते मतलब उस लीला में प्रवेश करना आ, का उदाहरण आता है तो प्रकार से भगवान इतना ध्यान सुनते हैं अपने ही कथा को जो हो गए, सुधर्मा सभा में और फिर वहां जब रुक्मिणी के महम में सारे लोग एकत्रित हो गए थे नारदमुणि थे सारी रानिया थी उनकी चर्चा का विषय कृष्ण कृष्ण इन द्वारका थे है ना कृष्ण अलग अलग जगह हो सकते हैं कृष्ण इन द्वारका उनकी ये सिचुएशन है अभी की जो परिस्थिति है फिर उसी समय उस महल में बलराम की जो माता हैं रोहिणी प्रवेश करती है तो सारी दानियां खड़ी हो जाती है उनको प्रणाम आदि करती हैं उनको आसन देती हैं और उनको एक प्रश्न पूछती है रोहिणी को कि हे रोहिणी हे रोहिणी माता आप तो ग्यारह साल वृंदावन में रह चुकी हो और आपने कृष्ण और बलराम की बाल लीलाओं को देखा है ब्रज में आप रही हो तो आप ये जो गोपिकाए हैं ना वृंदावन के जो निवासी हैं, उनके हिस्ट्री को जानती होंगी। हम सब उसको जानना चाहते हैं उनके प्रेम के स्वभाव के बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका प्रेम इतना प्रभावशाली क्यों है कैसे इतना प्रगाढ़ प्रभावशाली है वृंदावन वासियों का प्रेम जिसको कृष्णा आज तक भूल नहीं पा रहे और भगवान को सौ साल हो गए थे लगभग वृंदावन को छोड़कर द्वारका में वही तो ये सारे रानिया कहते कि अभी तक क्यों नहीं भूल पा रहे हैं तो जैसे ही उन्होंने ये कहा इन्होंने कहा हमने तो पचास साल से हमारा शादी हुआ है उनकी सेवा में लगी हैं फिर भी उनके मुख में हमारा नामोच्चारण नहीं होता सोते हुए कभी नहीं कहते और में नहीं हो सत्य मामा वो हमसे परेशान है शादी के बाद है कि नहीं? <laughs> उनका उच्चारण हो रहा है यशोदा है ग्वालबाल है गव्य है गोपी काय है नंद महाराज है हाँ, इन सब का उच्चारण हो रहा है बताइए बताइए क्या कारण है हाँ तो इस प्रकार से उन्होंने फिर वही चीज रिपीट की उन्होंने कहा सिंह है रात को सोते समय यशोदा का बारे में चिल्लाते हैं गवों के बारे में चिल्लाते हैं और कभी कभी कहते हैं कि हे मदर यशोदा आप जल्दी मुझे मक्खन आदि दे दो मेरे जो मित्र हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं, मेरे बिना वो जाने के लिए तैयार नहीं है मित्र ही नहीं बल्कि गव्य भी चिल्ला रही हैं वो अपने बछड़ों को दूध भी नहीं दे रही है आप जल्दी मुझे मक्खन दे दो दही दे दो मुझे उसको ग्रहण करके निकलना है बाहर जाना है इस प्रकार से रोहिणी माता को इन सब ने अपना दुख सुनाया तो इन्होंने कहा कि हे रोहिणी माता आप बताओ कि ऐसे ब्रज वासियों के पास वृंदावन के निवासियों के पास क्या चीज है हम तो देखती हैं कि वो सारी गोपी काएं हैं वृंदावन वासी तो जंगल में रहने वाले हैं उनके पास ना धन है ना सोना है ना चांदी है हाँ, हमारे पास तो इतने आकूषण है उनके पास इतना अच्छा सौंदर्य भी नहीं है वो गांव की बालाएं क्या उनके पास सौंदर्य है हाँ हम शहर के रहने वाले हैं हमारे पास सौंदर्य है आभूषण है धन है हाँ? और वो तो अपने आप को अपना श्रृंगार केवल फूलों से करती है पत्तों से करती है तो इस प्रकार से वो रानियां कहने लगी रुक्मिनी कहती है कि मुझे लगता है कि उनको कुछ मैजिक जादू टोना जानती है शायद वो वृंदावन हाँ? के निवासी या हमारे कृष्ण के ऊपर उन्होंने कोई जादू आ, की है मैजिक की है या फिर वो कोई एक मंत्र जानते होंगे जिस मंत्र के द्वारा वो लोग क्या कृष्ण को उन्होंने क्या किया है अपने वश में किया है और वास्तव में एक मंत्र है जो भगवान को वश में कर सकता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो उन्होंने जाना उन्होंने कहा शायद हम हाँ, कोई मंत्र हैं जिनके द्वारा भगवान को उन्होंने अपने वश में किया है और हम हाँ, 16108 होकर भी एक कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं वहाँ यशोदा माता अकेली है फिर भी कृष्ण क्या है उनसे संतुष्ट है उनकी सेवा से उनकी कार्य हाँ, कार्यकलापों से इस प्रकार से रोहिणी ने फिर अभी लेक्चर देना शुरू किया कितने लोग बैठे थे लेक्चर में? 16,108 और जैसे ही रुक्मिणी स्मरण किया उसी क्षण रोहिणी के आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी और फिर उन्होंने सारे भगवान की लीलाओं का वर्णन किया बहुत सारे लीलाओं का वर्णन किया कि ब्रज में ऐसे हुआ ब्रज में ये हुआ वृंदावन में ये हुआ और ये सब वर्णन किया तो उसी समय कंस की जो माँ है उस गैदरिंग में गलती से पहुंच गई जिनका नाम क्या था पद्मावती, तो पद्मावती वहां पहुंच गई वहां, वहां पहुंच जाती है पदमावती और पद्मावती उनको कहती हैं, उनको देखकर उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है ये बहुत डेंजर विषय की चर्चा कर रहे हो आप और उन्होंने सुना पद्मावती ने सुना कि ये सारी रानिया और ये जो रुक्मिनी है सत्यभामा भामा है रोहिणी है ये वृंदावन के चर्चा कर रही हैं। उन्होंने कहा ये गलत है ये वृंदावन वासियों की कभी चर्चा मत करना क्योंकि वो लोग बहुत क्रूर हैं निर्दयी हैं ने कहा आप नहीं जानती वो जो यशोदा है उसको तो कभी पालन पोषण करना आता ही नहीं है कृष्णा और बलराम का कभी उन्होंने ठीक ठाक पालन नहीं किया है तो ये पद्मावती कहने लगी क्या आप जानती हो कि वास्तव में कृष्ण तो देवकी के पुत्र हैं लेकिन उनको, उनको के से गोकुल भेजा गया था और वो बेचारे अभी क्या करेंगे दूसरों के घर रह में जाकर चोरी किया करते थे कितनी निर्दयी है इतना सारा नौ लाख गवे होने के बावजूद भी विपुल मात्रा में दही है मक्खन है दूध है इतना होकर व्यक्ति घर के नौकर को भी दे देता है, लेकिन यशोदा इतनी निर्दयी पड़ता था और कभी कभी वो जो पड़ोसी गोपिया है वो कम्प्लेन करने के लिए आती थी तो ये निर्दयी यशोदा हाँ कृष्ण को बांध के उखल को रखती थी यदि चोरी करते हो दूसरा तो तो खे, बांध के रखते थे और तीसरा बचपन से गवे चराने भेजते थे उन्होंने कहा यह बहुत अधिक क्रूरता है अभी गवे चराने भेजना ठीक है तो छोटे-छोटे हैं उनके चरण इतने और इतना धूप है इस प्रकार से पद्मावती पदमावती को डांट रही थी ब्रजवासियों के प्रति इस प्रकार के उद्गार निकाल रहे थे और फिर उन्होंने कहा एक बार कृष्ण को उन्होंने बांध दिया जैसे कृष्ण को बांधा तो उस जो यशोदा है उनके अंदर कोई दया भी नहीं आई उन्होंने बल्कि बांधा और ऊपर से छड़ी ले ली उनको मारने के लिए और बेचारे छोटा सा बच्चा बालक कृष्णा रोने लगा भय के कारण मुझे छोड़ो कहते उस नंद यशोदा से मेरे पति उग्रह से बहुत अधिक दयालु है हां। तो इस प्रकार से ये जो पदमावती है ब्रजवासियों के प्रति ये उद्दार निकाल रही थी और वो कह रहे थे कि कुछ थोड़ा दूध दिया होता तो क्या बिगड़ता कुछ कपड़े देते कृष्ण को तो क्या बिगड़ना इस प्रकार से बातें कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि भगवान ने उनके घर में बहुत गंभी चराए है तो हम उनसे उतना जो धन है इतने सालों तक उन्होंने उनकी नौकरी की है वहाँ भगवान ये कृष्ण को तो वो भी साल हुए हैं हर महीने का कुछ ना कुछ सैलरी हम ले लेते उनसे इसलिए आप सब क्या करो हे रोहिणी गर्गाचार्य को बुलाओ गर्गाचार्य अकाउंट रखने में एक्सपर्ट है उनको बुलाते हैं 11 साल का पूरा अकाउंट डिटेल्स निकालते हैं और उतना धन हम उनसे ले लेते हैं से तो ही हाँ ये सुना रोहिणी ने रोहिणी का गुस्सा बहुत तो पड़ गया उन्होंने कहा मैं जानती हूँ हे लंस की माँ तुम कौन हो तुम पतिव्रता उग्र नहीं हो, कंस हाँ। वास्तव में का पुत्र नहीं है का पुत्र नहीं था तुम जब तुम जब तुम्हारे विवाह के के बाद, अपने सहेलियों संग में यमुना के किनारे गए थी तो जो आसुर है द्रुम वो आपके प्रति आकृष्ट हो जाता है और उसके संग के कारण वास्तव में ये कंस हाँ तुम्हारे गर्भ से जन्म लेता है हाँ तो क्या जानोगे तुम कृष्णा और ब्रजवासियों के प्रेम को जानने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है तुम तुम निम्न कोटि की भावना तो रखती हो। आ, इस दिव्य प्रेम को कदापि समझ नहीं सकती तो रोहिणी ने क्या किया रोहिणी फिर सारे आनंद महाराज शुदा माता, यौरपाल इन सबके जो दिव्य सेवा का मूल है उसका वर्णन करने लगे हाँ क्योंकि कृष्ण बारंबार पीछे लगते थे नंदा महाराज यशोदा के पीछे कि मुझे गव्य चराने के लिए भेजो उनका मन कदापि नहीं होता था भगवान सेम तो जगत सर्वम गोविंद में जब नंदा और यशोदा को कृष्ण एक क्षण भी उनके आख के सामने से ओझल हो जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि भगवान को देखकर एक युग कई युग बीत गए हैं ऐसा महसूस होता है। इतना प्रीति इसलिए तो गोपी का ये कहती है कि ये जो ब्रह्मा है ये सृष्टि करना नहीं जानता क्या सृष्टि नहीं करना जानता क्योंकि उसने ऐसी आंखें बनाई हैं कि वो आंखें हमेशा उसके जो निमिश है पल के झपकती रहती हैं। हाँ, हम तो कृष्ण को बिना पल के झपके एक साथ एक एक टक देखना हैं लेकिन के थोड़े समय के लिए वो भी, वो भी को को कृष्ण देखने में महसूस होती है हाँ, तो ये है दिव्य प्रेम तो इस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा आदि उनको कभी भी नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर गोचारण करने के लिए जाए गौव चराने के लिए बल्कि माता यशोदा जो पहला ही दिन था गोपाष्टमी का जब भगवान बछड़े चराने के लिए निकलते हैं या दवे चराने के लिए निकलते हैं उस समय नंद महाराज और यशोदा ने उनके लिए भी लाए थे लेकिन भगवान से प्रेम करते हैं गौवा से भगवान ने कहा जो गोप है गोप का मतलब ही है जो गौ के रक्षक है तो है नंद महाराज यशोदा माँ आप मेरे लिए जूते ला रही हो तो आपको किसके लिए जूते लाने चाहिए और सारे के लिए भी जूते होने चाहिए मेरे लिए लिए आपने लाया, लाया ला ला तो आपको सारे के एक-एक अमरेला भी अमरे ला भी लाना चाहिए तो इस प्रकार से भगवान का ये जो भावना था गवों के प्रति और इवन गति नहीं बल्कि गौों का प्रेम भी कृष्ण के लिए बहुत अधिक था जब कृष्ण पहले दिन गवों को चराने के लिए निकले तो जनरली गवों को चराने के लिए जब निकलते हैं तो गव्य आगे चलती है और जो चराने वाला है वो उनके पीछे पीछे चलता है। तो ये जब सेरेमनी हुआ भगवान को तो पहली बार गोपाल नाम दिया गया गोपाल की सेवा में भी गवों का पालन करना तो उस समय गव्य आगे चल नहीं रहती ये कदम भी नहीं उठा रहे थे गौ ने सोचा यदि कृष्ण हमारे पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन का क्या था हम अपनी कृष्ण को देख नहीं पाएंगे इसलिए कृष्ण कभी के कृष्ण गला तो करते थे और गौवे उनको देख कर चलते थे तो ये उनका प्रीति था ब्रज का मतलब है वृंदावन का मतलब है कि जहां कि जो निवासी है प्राणी है पेड़ है है है है पौधे हैं हैं हैं पुरुष सबका जो जो है जो जीवन या या प्राण का आधार लाइफ के सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वो कृष्ण थे तो इस प्रकार से हाँ रोहिणी माता इन सबका वर्णन करने लगी रोहिणी ने कहा कि एक बार यशोदा माता को किसी गोपी ने कहा कि आप ये जो आपका कृष्ण है वो मक्खन को चुराता है तो उस मक्खन को बच्चों के लिए कोई तो शाम कीजल हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो जो ईश्वर माता है उनको एक बार किसी ने कहा गोपियों ने कहा गोपियों ने बोला कि आपके प्रश्न है जो मक्खन चुराते हैं तो कृष्ण कृष्ण को एक दिन यशोदा माता पकड़ती हैं। और उनको कहते हैं कि आपने मक्खन की चोरी की है तो भगवान ने कहा नहीं नहीं है माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहा उन्होंने मैं नहीं माखन खाओ है मदर यशोदा मैंने माखन नहीं खाया है आप देखो तुम्हारे सामने ही मैं सुबह गवों को चराने के लिए लेकर गया मधुबन में और मधुबन में पूरे दिन गो पहुँचने के, के बाद थोड़ा सा आपके हाथ से भोजन मैंने ग्रहण किया और तुरंत हाँ सोने चला गया तो मुझे कहाँ टाइम मिला बीच में मक्खन चुराने का टाइम नहीं मिला तो तुम कहते हो कि तुमने मक्खन चुराया है आ, तुम मुझे मुझे मुझे चोर कहती हो इसका मतलब है है मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। ऐसे भगवान भगवान कहने लगे ने ने कहा शायद तुमने तुमने गोद में लिया है। या किसी किसी और का, किसी और ने मुझे जन और का दिया होगा वो वो, वो छोड़ के चली गई होगी मुझे और तुमने आ, मुझे रखा है जिस प्रकार से भगवान अपनी मदर रिश्वर के प्रेम को और बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे थे और इसलिए कृष्ण ने कहा तुम मुझे बार-बार हो तो मैं अभी लगा। लगा। मैं यमुना में जाके लगाऊंगा लगाऊंगा जंप और जीवित रहना चाहता तो यशोदा माता जोर से रोने लगी उन्होंने हाँ। कहा कि तुमने कभी भी मखन की चोरी नहीं की है तो फिर भगवान कहते हैं हाँ मैंने ही माखन खाए फिर भगवान ने कहा है उन्होंने देखा कि मदर यशोदा का इतना प्रेम मेरे प्रति, मैंने थोड़ा सा उसकी परीक्षा लेने के लिए ले क्या बोल दिया, तो वो हाँ, बिल्कुल होने वाले थे। इस चीज को सुनकर ने तो उन्होंने कहा जब मदर यशोदा को इन्होंने कहा कि है मदर, है मैंने ही माखन को खाया है ये देखकर माता यशोदा के आंखों से आंसू बहने लगे उनके स्थान से दूध बहने लगा और भगवान का इस प्रकार से आ, हुआ तो उन्होंने कहा फिर कि देखो, वो जो पदमा पति है किसी प्रकार से कुछ भी बोल कहते ना जिप को यह नहीं होता हड्डी नहीं होता नहीं जीप जैसी मनोजी चलाओ बहुत धारदार है इसलिए जीव का सही इस्तेमाल होना चाहिए जीव आग्रह वसते लक्ष्मी लक्ष्मी कहा निवास करती है जीव के आगे तो रोहिणी ये सब वृंदावन वासियों का गुणगान करते जा रहे थे और ये गुणगान शुरू होने से पहले सारे रानिया जब सुन रहे थे, उस समय रोहिणी माता ने कहा था कि बीच में कोई पुरुष आना नहीं चाहिए यहाँ और उनको पता था जैसे में ब्रज का वर्णन करना शुरू करूंगी कृष्ण चाहे जहां मर्जी हो कृष्ण आकर इस महल के सामने दरवाजे में खड़े हो जाएंगे तब तो उन्होंने देखा कि कौन दरवाजे में खड़े हो सकता है देखा सारी सीनियर माता बैठी हैं तो सबसे जूनियर कौन थी सुभद्रा बच्चे हैं उनको कुछ भी सेवा में लगा है ना यह तो सुभद्रा को कहा कि अभी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा है तुम दरवाजे में जाके खड़े रहना और कैसे खड़े रहना ऐसे इधर एक खाद इधर एक खाद और बीच में रहना सुभद्रा जी गए हाँ। रोहिणी की पुत्री है रोहिणी माता की बेटी है तो सुभद्रा जब गए और वो खड़ी हो गई वहां और यहां सभा में कृष्ण को रहा नहीं जा रहा था कृष्ण सोच रहे थे कि कब मैं भागूंगा यहां से बोझ लग रहा था उनको सारे कार्य कार्यकला क्योंकि उनका ब्रज लीला कहानी उनको अट्रैक्ट कर रही थी उनके हृदय को तो भगवान उस स्थान को छोड़कर आके पहुंच जाते हैं और और सुभद्रा कहते बलराम भी थे और कौन थे कृष्ण थे उन्होंने कहा नो एंट्री पुरुषों को एंट्री नहीं है तो उन्होंने रोक दिया आप यहाँ हो और बाद में जब डिस्कशन खत्म होगा तब आप अंदर जा सकते आ, हो। आ, हो हो तभी सुभद्रा महारानी भी सुन उनके कौन खड़े खड़े गए? गए जगन्नाथ कृष्ण और इन तीनों दरवाजे से ही ब्रज लीला कहानी जो नरेट कर रही थी वर्णन कर रही थी रोहिणी उनके द्वारा श्रवन किया जा रहा था तो रोहिणी ने आगे कहा क्योंकि जो ब्रजवासी हैं, उनका जो प्रेम है कृष्ण के लिए सर्वाधिक है, जो ब्रजवासी है से बहुत और सदैव उनकी सेवा करते हैं तो ऐसे कृष्ण वृंदावन में जब होते हैं तो सदैव अपने मोर मुकुट मोर पंख धारण करते हैं जगन्नाथ बंदिर सुभद्रा की और सदैव अपने वेणु का वादन करते हैं इसलिए उनको गोपीजन जन्म वल्लभ कहा जाता है हाँ तो ऐसी जो गोपिया हैं उनका कोई फॉर्मल संबंध नहीं है कृष्ण से लेकिन बचपन से ही गोपिकाओं ने वृंदावन के वासियों ने अपना जो हृदय है अपना जो मन है वो कृष्ण को अर्पित कर दिया है कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं जानती हाँ और इसी कारण से कृष्ण उनके प्रेम को चुका नहीं पाते क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ये, ये है। जो जितना मेरा भजन भजन करेगा उतना ही मैं भी उसका भजन लेकिन कृष्ण का है वो भी कई भागों में बटा हुआ है और रोहिणी ने कहा कि लेकिन गोपी का जो प्रेम है वृंदावन के वासियों का जो प्रेम है वो सौ केवल केवल कृष्ण के लिए है उन्होंने कहा नहीं कि ये ऊपर ही ऊपर की सेवा में नहीं हो आपके तो ग्यारह बच्चे हैं दस पुत्र हैं, एक पुत्री है और फिर ग्यारह के बाद कृष्ण एक बाड़ा है, इसलिए आपका है, जैसे जंगल भी जगत में देखते हैं शादी से पहले का बहुत प्रेम होता है। बच्चे ले लिया तो पत्नी का आधा प्रेम बच्चे में चला जाता है पति के लिए कम हो जाता है सुनाई नहीं देता फिर कम सुनाई देता है, है कुछ भी पति कहता है तो, तो उसी प्रकार से रोहिणी ने कहा कि आपका जो हैं कृष्ण के लिए नहीं है। उसके भाग लेकिन जो वृंदावन अखंड है, है, नहीं है इसी कारण से वो सर्वोत्कृष्ट है और ऐसी गोपिकाएं हैं अपने घर के कार्य भी करती हैं इवन वो झाड़ू लगाते हैं कुकिंग करती है तो वो सदैव एक नाम का उच्चारण करती है गोविंद नामो धनमाधवे इस नाम का उच्चारण करती रहती हैं सदैव है, तो सारे कार्यों में उन्होंने आपने आप आपको डाला है उनके तो चित्त में में मन में, कृष्ण को डला हुआ है इवन वो अपने बच्चों को सुलाती है तो ये नहीं है कि बेटा सोझा सोझा सोझा नहीं थप थपाती लेकिन क्या कहती है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे इवन ब्रज में गोपी के घर में जो तोता है उस तोते को भी उन्होंने यही रटवाया है गोविंद कृष्ण का नाम कृष्ण के गुण कृष्ण की लीलाए तो इस प्रकार से त्रोवेणी ने कहा कि गोपियों का मन और जो हृदय है वो एक रथ के समान है और उस रथ पर उन्होंने किसको बिठाया है कृष्ण को बिठाया है इसी कारण से वो सर्वकृष्ण हैं। उनका जो आसक्ति है भगवान के प्रति उस आसक्ति को शास्त्रों में समर्था समर्था जो भगवान को कंट्रोल करने का सामर्थ्य रखता है लेकिन आपका जो प्रेम है वो सामंजस्य रती है मतलब डाउटफुल है कृष्ण को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा इस प्रकार से रोहिणी उनका गुणगान कर रहे थे और गुंगान करते करते उन्होंने कहा इन सारे प्रेमों में श्रीमती राधिका का जो कृष्ण के लिए है वो है वो उससे अधिक नजर नहीं आती इतना प्रेम कि भगवान कृष्ण प्रेम सरोवर में श्रीमती राधिका के साथ बैठे थे श्रीमती राधिका ने अपना सर कृष्ण के अंगोद में रखा था और एक भ्रमर आता है श्रीमती राधा रानी के चरणों को फूल समझ करके कितना कि अच्छा कमल का फूल है उसमें एंटर करना चाहता है हाँ बहुत स्वीट है सुगंधित है टेस्टी है ऐसा ब्रह्मर सोच रहा था तो श्रीमती राधिका उसको हटाती है हटो भागो यहाँ से मधुसूद भागो यहाँ से तो वो जाए नहीं रहा था बार बार उनके चरणों में आ रहा था और उनका सर कृष्ण के गोद में है उसी समय भगवान किसका मधु मंगल आते हैं डंडा लेकर उस ब्राह्मण को भगाते दूर भगाते और वो कहते हैं और मधुसूदन को भगाया मधुसूदन है, है? मधु राक्षस का वध करने वाले तो जैसे राधिका ने सुना की मधुसूदन चला गया वापस नहीं आने वाला इतना दूर मैंने भेजा है श्रीमती राधिका मोर्चित हो गई तुरंत तुरंत ही हाँ, रोने लगी उनकी ऐसी हो गई कि वाले है। कि शरीर त्यागने बल्कि भूल गए उनका सर अभी भी किसकी गोद में है कृष्ण कृष्ण भगवान वृंदावन वासियों के प्रेम से कंट्रोल्ड है पूरी तरह से क्योंकि भगवान का हृदय भी आ, क्या है उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं अभी कृष्ण के इतने भक्त हैं भारत में है कि नहीं वो अपना फूल थोड़ी किसी को अर्पित कर पा रहे हैं तभी वहाँ बालाजी के रूप में साउथ इंडिया लोगों को अटक पकड़ के रखे हुए हैं हाँ जगन्नाथपुरी में जगल ओडिशा में जगन्नाथ जी के रूप में है गुजरात में कौन कौन रूप है दौड़का नॉर्थ में यहाँ श्याम सुंदर है महाराष्ट्र में जाएंगे तो वह विड्ठल के रूप में है तो ऐसे सब जगह भगवान ने अपना हृदय बटा हुआ है वो गोपिकाओं को तो भी नहीं दे पा रहे इसलिए भगवान एक बार हाथ जोड़कर उनको कहते हैं न पा रहे हम कि आपका जो ये रुद है उसको मैं पे नहीं कर सकता इतना अधिक उनका ये था गोपिकाओं के प्रति कृष्ण का भी आसक्ति था तो ऐसे कृष्ण ने जब देखा एक बार वो गो चराने के लिए जा रहे थे तो सारे सखागर उनके सन में थे सारे गवे काली सफेद गोल्डन कलर की सब इकट्ठा होकर जैसे त्रिवेणी इकट्ठा हो जाती ऐसे हो रही थी, फिर से दूर जा रही थी और कृष्ण दो निकल ही रहे थे तो उनको पूरा जंगल में जाने तक मदर यशोदा नंद महाराज उनके साथ जाते थे फिर कृष्ण कहते नई नही आप प्लीज जाइए जाइए वापस और उस समय सारी गोपी काये अपने महल से विंडो से से गार्डन सब विस्त्र कहते तो हैं कृष्ण कृष्ण को और हैं हैं उनके दृष्टिपात भी स्वीकार करते उनको देखने मात्र से चंचल हो जाते हैं। उनका जो हाँ शास्त्र स्कलितम इतना अधिक सेवा है कपड़े में गिर गए और के गिरने वाले थे तो उनकी सखा मधुमंगल ने उनको पकड़ा कहा यह प्रश्न हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपके माता पिता भी यहाँ है हैं, हैं, नंद महाराज है, आपने आपको हैं। तो भगवान भगवान तो इतना अधिक प्रति के का था, लेकिन फिर भी कहती है कि हमारा कृष्ण से थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी सेवा की भावना नहीं है गोपीकाओं ने जब देखा हिरण को हाँ उन्होंने देखा अरे हिरण का कितना प्रेम है भगवान से वो तो आ, आ, हमेशा के लिए हाँ, भगवान को एक साथ देखती रहती हैं, उनके सन में चलती हैं, में इसका वर्णन आता है तो इस प्रकार से जो रोहिणी रोहिणी हैं, माता ये सब वर्णन कर रही भगवान की लीलाओं को और उसी समय भगवान कृष्ण दरवाजे में थे और इस सारी लीला कहानी को वो सुनते जा रहे थे सुभद्रा के साथ और बलराम के साथ कृष्ण और जैसे जैसे वो लीला कथा को सुनते गए वैसे वैसे उनका जो शरीर है वो पिघलने लगा मेल्ट होने लगा और कितना मेल्ट हुआ जितना आप देखते हो जगन्नाथ उनके हाथ क्योंकि ब्रज प्रेम की भावना से उनका जो हाथ उनके जो पांव है शरीर के अंग हैं, कृष्ण के वो अंदर चले गए हैं अभी जैसे आप देखो दोनों के ही हाथ है कृष्ण के हाथ है और दूसरे किसके हाथ बलराम के हैं यशोदा यशोदा के के हाथ है? के है। के हाथ क्या देखा आपने ठीक से नहीं है। तो ने तो ने ऐसे किए थे और सुब, ने। तो के दोनों हाथ पूरी तरह से अंदर चले गए ये दोनों हाथ खड़े होने के कारण तो ऐसे जो भगवान हैं हम इस रूप को प्रकट करते हैं द्वारका में पहली बार जगन्नाथ बल देव और सुभद्रा देवी के रूप में वही कृष्ण है जगत के नाम लेकिन ब्रज प्रेम की भावना से इतने उद्वेलित हो जाते हैं कि वो उनका शरीर हाँ, मेल छोड़ने लगता है और शरीर के अंदर चले जाते हैं तो उसी समय अंदर से नारद मुनि बैठे थे सबसे पहले लेक्चर किसने शुरू किया था सब कारणों के कारण तो नारद जी है तो नारद ने जब दरवाजे की ओर देखा कि ये क्या है नारद तुरंत नारदाने लगे मैंने देखा मैंने देखा और देखा नहीं था तो यदि तो <laughs> तो नारियों को नहीं कहते कि आप बहुत भाग्यशाली हो आप सबसे अधिक फॉर्चुनेट हो सस, आप कृष्ण की बहुत बड़ी सेवक हो आपको मेरा प्रणाम अर्पित है ये सब आप नहीं बोलते तो ये सब कहानी आगे शुरू नहीं होती हाँ मेरा रूप नहीं बदलता तो भगवान तो भी थे ने कहा कि मैं तुम बहुत मुझे ब्रज में ले गए हो वृंदावन ले गए हो तुमने वृंदावन में रखा है मुझे क्योंकि कृष्ण सर्वाधिक वृंदावन से प्रीति रखते हैं तो फिर नारद को कहा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें कुछ मांगो तो नारद ने कहा मैं तो एक ही चीज की कामना करता हूं कि आप यही रूप, जो आपने द्वारका में प्रकट किया है इसी रूप को आप पृथ्वी में प्रकट कीजिए और जिसके द्वारा आप दर्शन देकर इस रूप से सारे जगत का उद्धार कीजिए यही मेरी कामना है तो ये उन्होंने कहा और आपका दर्शन आपका जो दर्शन है वो पथित पावन रूप के हो पतित पावन के के के के नाम से से आप हो हो जाने जाने चाहिए चाहिए या फेमस हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से नारद हाँ, के जो था जिसको पूर्ति करने के लिए भगवान तो, भगवान का हम हम तीनों तीनों नहीं बल्कि हाँ साथ सुदर्शन भी होंगे हाँ सुदर्शन देखो कैसे वहा खड़े है एक डंडे के समान खड़े हैं सुदर्शन तो जनरली बोल होते हैं जगन्नाथपुरी में और एक लीला हो गई जिसके कारण वो थे लेकिन उनका आकार हो गया। तो कोई व्यक्ति हमारा असली दर्शन कर सकता है सु सुन अच्छा, हाँ तो सुदर्शन की कृपा से ही हम वास्तव में भगवान को ठीक रूप से देख पाते हैं जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ हां प्रकट हो जाते हैं हम सब बदवों पर अपने कृपा का वर्षा करने के लिए अपने जो भक्त है हाँ, नारद और महाराज इंद्र से हां सेवा स्वीकार करने के लिए तो हम सीखते हैं कि यदि हमारे अंदर सेवा की भावना है थोड़ी भी तो भगवान तुरंत उस भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं रेसिप्रोकेशन, प्रोकेशन आदर, आदान प्रदान करते हैं तो आप सबसे यही निवेदन है कि भगवान जगन्नाथ की महिमा को श्रवण कीजिए और उनके प्रति सेवा की जो भावना है उसको बढ़ाइए हरि नाम का उच्चारण करते हुए